देवी भागवत आठवां स्कंध स्वयंभु मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय भगवान नारायण कहते हैं नारद स्वयंभु मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था वे सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे सत्य धर्म पर उनकी बड़ी आस्था थी विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बरहिस्मती के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था उस कन्या का स्वभाव बिल्कुल उन्हीं के समान था पुण्यात्मा प्रिय व्रत ने बरहिस्मती के गर्भ से दस गुणवान पुत्र उत्पन्न किए सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई अग्निन्द्र इद्मजेह तीसरे यज्ञबाहु महावीर रुक्म शुक्र धृष्ट मेधातिथि अग्निहोत्र और कवि इन नामों से ये दसों पुत्र अग्नि कहलाते हैं इन दस पुत्रों में से कवि सवन और महावीर इन तीन पुत्रों ने तो वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया ये तीनों आत्मविद्या के पारगामी विद्वान हुए इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया ये निष्प्रिय होकर परमहंसाश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे प्रियव्रत की एक दूसरी भारिया थी उससे उन्होंने तीन पुत्रों को उत्पन्न किया वे पुत्र उत्तम तामस और रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिष्ठाता बनाए गए अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था इन इंद्र इंद्रिय विजयी नरेश ने बहुत अधिक समय तक पृथ्वी पर राज्य किया एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रिय के मन में विचार उत्पन्न हो गया उन्होंने सोचा मेरे शासनकाल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए मैं तपस्या के बल से इसका निवारण कर दूंगा जो निश्चय करके स्वयंभुमणि के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की सात प्रदक्षिणाएँ की प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो गड्ठे हो गए थे वे ही जगत के कल्याणार्थ सात समुद्र बन गए उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी वही सात दीपों के रूप में परिणित हो गई और रथ के पहियों से जो समुद्र बने थे वे उनकी परीक्षा का काम देने लगे तभी से पृथ्वी पर सात दीपों की प्रसिद्धि हुई उन द्वीपों के नाम है जम्बू प्लक्ष सालमली कुश कौच शाक और पुष्कर उन द्वीपों का परिमाण उत्तर उत्तर के क्रम से दुगना है उनके बाहर बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र है वे समुद्र सुरोद, दधिमंडोद और सुद्धोद नाम से विख्यात है तभी से भूमंडल पर इन सातों समुद्रों की प्रसिद्धि हुई है चार समुद्र से घिर हुआ जो पहला द्वीप है उसे जम्बू कहते हैं महाराज प्रिय ने अपने पुत्र आग्ने को इस द्वीप का राज्य बना राजा बना दिया दूसरे द्वीप का नाम प्लक्षद्वीप है इन द्वीप को ई के रस्ते भरे हुए समुद्र ने घेर रखा है प्रियव्रत कुमार इद्मत जिह यहाँ के शासक हुए शालमली द्वीप मदिरा के समुद्र से खिरा हुआ है प्रियव्रत ने अपने पुत्र यज्ञबाहु को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया कुछ द्वीप बड़ा ही रमणीय है इसके बाहरी हिस्से घृत के समुद्र से शोभा पा रहे हैं प्रियव्रत नंदन हिरण्यरेता ने इस द्वीप का प्रबंध अपने हाथ में लिया पांचवे को कौंच द्वीप कहते हैं इसके चारों ओर क्षीर समुद्र है प्रियव्रत के महाबली पुत्र धृतपृष्ठ इस द्वीप के राजा हुए द्वीप सभी द्वीपों से बढ़कर सुंदर है दधिमंडोद समुद्र ने इसे घेर रखा है प्रियव्रत के व्रत के सुप्र सुप्रसिद्ध पुत्र मेधातिथि इस द्वीप के नायक बने पुष्कर द्वीप मीठे जल के समुद्र से गिरा है अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर वित्तीहोत्र ने यहाँ के शासन की बागडोर हाथ में ली महाराज प्रियव्रत ने अपने कन्या उर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से के साथ कर दिया शुक्राचार्य की कन्या देवजानी इस ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी यह सभी जानते हैं इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को सातों द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए